ऋषियों ने यह इस प्रकार से दिव्य संख्या के साथ गान किया है और दिव्य प्रमाण के ही द्वारा युगों की संख्या की कल्पना की जाया करती है कविगणों ने भारतवर्ष में चार युग बताए थे कृतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये चार युगों की चौकड़ी है सबसे प्रथम जो युग है उसका कृत युग अर्थात सत्य है इसके उपरांत त्रेता युग का विधान किया जाता है फिर द्वापर और इसके बाद कलियुग आता है इन चार युगों की कल्पना की जाती है कृतयुग के बरतने का काल चार सहस्त्र दिव्य वर्षों का होता है उस युग की उतने ही सौ वर्षों की संध्या होती है और संध्या का अंश संध्या के ही समान होता है संध्या के रहित और संध्यांशों के सहित अन्य तीनों में एक ही न्याय से सहस्त्र और शत बरता करते हैं त्रेता और द्वापर में क्रम से तीन और दो सहस्त्र होते हैं तीन और दो सौ और संध्यांश भी उनके ही समान हुआ करते हैं द्विज्योतम कलियुग एक सहस्त्र वर्ष कहते हैं उसकी 100 वर्षों वाली संध्या होती है और संध्या के ही समान संध्या का अंश हुआ करता है उनकी 12 सहस्त्रों वाली युगों की संख्या कीर्तित की गई है इस प्रकार से कृतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इन चार युगों की चौखड़ी है यहाँ पर मानुष प्रमाण से समवत्सर देखे गए हैं। अब कृतयुग के वर्षों को बतलाऊंगा उनको भली भांति समझ लीजिए संख्या के द्वारा चौदाह सहस्त्र कहे गए हैं तथा अन्य चालीस सहस्त्र कृतयुग है दश की संस्था से 100 सहस्त्र वर्ष है वह 80 सहस्त्र काल त्रेता युग का होता है मानुष प्रमाण से सात ही विपुल वर्ष कहे गए हैं और द्वापर युग का काल 20 सहस्त्र वर्ष होता है संख्या से तीन शत सहस्त्र वर्ष कलयुग का काल होता है इस प्रकार से इन चार युगों में रित संध्यांशों के सहित काल कहा गया है युग निरस छब्बीस नियुक्त ही इन चारों युगों का संख्या से तैतालीस नियुक्त और बीस हजार वह संध्यांश होता है इस प्रकार से कृत से लेकर त्रेता आदि चारों युगों की साधिका का इकहत्तर होती है इसी को एक मन्वंतर कहा जाता है एक, एक अंतरिक्ष में समुद्र में पाताल में और पर्वतों में इज्जादान तप और सत्य का समाचार ही त्रेता युग में धर्म कहा जाया करता है उस समय में वर्णों और आश्रमों के विभाग के अनुसार धर्म की प्रवृत्ति हुआ करती है मर्यादा की स्थापना करने के लिए दंड देने की नीति भी उस समय में प्रवृत्त होती है त्रेता युग की विधि में चार पादों वाला एक ही वेद कहा गया है उस समय में मानवों की आयु बड़ी होती थी और वे तीन हजार वर्षो तक जीवित रहा करते थे वे सब अपने पुत्रों पौत्रों से घिरे हुए रहा करते थे तथा उनकी मृत्यु भी आयु के अनुसार क्रम से ही हुआ करती थी त्रेता युग में इसी प्रकार से धर्म होता था। अब त्रेता की संध्या, संध्या पात का स्वभाव जो है वह अंशपात से स्थित होता है चतुर्युगाख्यान वर्णनम श्री सूत जी ने कहा उसके आगे फिर द्वापर युग की विधि का वर्णन करूँगा वहाँ पर त्रेता युग के क्षीण होने पर द्वापर युग प्रतिपन्न होता है द्वापर युग के आदि में प्रजाओं की वही सिद्धि भी जो कि त्रेता युग में थी उस युग के परिवर्तित हो जाने पर इसके पश्चात उन सिद्धियों से विनष्ट हो जाता है। फिर द्वापर में उस प्रजाओं का संभेद प्रवृत्त हो जाता है और समस्त वर्णों का और कार्यों का विप्रय हो जाया करता है यज्ञों का अवधारण दंड दम्भ क्षमा और बल द्वापर में यह प्रवृत्ति जो भी थी वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है सबसे आदि में होने वाले कृत में जो धर्म है वह त्रेता युग में प्रवृत्त होता है द्वापर युग में वह धर्म व्याकुलित होकर कलयुग में विनष्ट हो जाता है सभी वर्णों का विशेष रूप से परिध्वंस होता है तथा सब आश्रम भी बिगड़ जाया करते हैं उस युग में श्रुतियाँ और स्मृतियाँ दो प्रकारों को प्राप्त कर लिया करती है श्रुति स्मृतियों के दो प्रकार के स्वरूप हो जाने से किसी निश्चय का अधिगमन नहीं हुआ करता है और अनिश्चय के अधिगमन से धर्म का वास्तविक तत्व नहीं रहता है धार्मिकता के न रहने से मित्र मनुष्यों की मति का भेद हो जाया करता है वे सब आपस को भी किसी के भी साथ सहानुभूति नहीं होती है सबकी सृष्टि में विभ्रम हो जाया करता है यह धर्म है अथवा यह अधर्म है इसका कोई भी निश्चय नहीं हुआ करता है कारणों के विकल्प होने से और कार्यों के निश्चय नहीं होने से धर्मा धर्म का कोई निश्चय नहीं हुआ करता है उन मनुष्यों की मती के विभेद होने से उनकी दृष्टियों का भी विभ्रम हो जाता है फिर विभिन्न दृष्टियों वाले मनुष्यों के द्वारा शास्त्रों को भी आकुलित कर दिया था वेद एक ही था उसको त्रेता युग में चार पादों वाला किया जाता है आयु के संक्षय होने से द्वापर युग में यह व्यवस्थित हो जाता है ऋषियों के और मंत्रों के फिर भेद होने से यह दृष्टि के विभ्रमों से युक्त हो जाता है जिसमें मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग का विन्यास होता है और स्वरों तथा तो वर्णों का विप्रय होता है महर्षियों के द्वारा ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की संहिताए पढ़ी जाया करती हैं। कहीं पर सामान्य और कहीं कहीं पर दृष्टि की भिन्नता होने पर वैकृत ये पढ़ी जाया करती हैं। ब्राह्मण कल्प सूत्र और मंत्र प्रवचन और अन्य भी प्रस्थित है और कुछ उनके प्रति अवस्थित है ये सब कुछ द्वापर युग में प्रवृत्त होते हैं और कलयुग में भी सभी भेद प्रभेद निवृत्त हो जाते हैं। एक आद था और फिर दो प्रकार हो गए थे साधारण और विपरीत अर्थों के द्वारा ये शास्त्र आकुल कर दिया गया था ये बहुधा आदि के प्रस्थानों के द्वारा ही हुआ था तथा अर्थात उसी प्रकार से संज्ञा के द्वारा अथर्व रख और सामो के विकल्पों से भी हुआ था नित्य ही इस तरह से व्याकुल द्वापर में विभिन्न दर्शन शास्त्रों के द्वारा किया जाता है संख्या से उनके भेद प्रतिभेद और विकल्प द्वापर युग में भली भांति प्रवृत्त होते हैं और फिर जब कलयुग आ जाता है तो सभी विनष्ट हो जाया करते हैं द्वापर में फिर उनके विपरीत समुत्पन्न हो जाते हैं वृष्टि का अभाव व्याधि उपद्रव मरण ये सब होते हैं कायिक वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के दुख होते हैं और उन दुखों के समुदाय से फिर मनोनिर्वेद उत्पन्न हो जाता है यह सभी निसार है ऐसा जब निर्वेद हृदयों में होता है तो फिर उन प्राणियों के हृदयों में इन सब दुखों से छुटकारा पाने का विचार होता है ऐसी जब विचार होती है तो उससे सबके प्रति विरागता हो जाया करती है और उस वैराग्य से भोगों भोगों में दोषों का दर्शन होने लगता है दोषों के देखने से ही द्वापर में अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है उन ज्ञान से रहित मानवों से पहले स्वयंभुव मनवंतर में जो की सबसे पहला है उस द्वापर में सभी शास्त्रों के परिपंती, अर्थात विरोध करने वाले लोग समुपन्न हो जाया करते हैं रोगों के विषय में आयुर्वेद शास्त्र का विकल्प और ज्योतिष शास्त्र का विकल्प अर्थशास्त्र के विषय में विकल्प और हेतु शास्त्र का विकल्प है कल्प सूत्रों की प्रक्रिया भाष्य विद्या का विकल्प और स्मृति शास्त्रों के प्रभेद ऐसे अलग अलग प्रस्थान है ये सभी द्वापर युग में मनुष्यों की बुद्धियों के भेद होने से अभिवर्तित है मन से वचन से और कर्म से बड़ी कठिनाई से वार्ता प्रसिद्ध होती है द्वापर में समस्त प्राणियों के कार्य शारीरिक क्लेश के साथ ही होते हैं सबकी वृत्ति होती है जैसा कि वनिजों की हुआ करती है और किसी को भी तत्वों का निश्चय नहीं होता है लोग स्वयं ही वेदों और शास्त्रों का प्रणयन किया करते हैं और धर्म सब मिलकर एकम एक हो जाते हैं और धर्मो की संकर्ता हो जाती है चारो वर्णों और चारों आश्रमों का पूर्णतः विध्वंस हो जाता है और प्राणियों में प्राय काम और क्रोध उत्पन्न हो जाया करते हैं द्वापर युग में लोगों के मनो में राग लोभ और वत करने की भावनाएं उत्पन्न हो जाया करती हैं। द्वापर के आदि में व्यासदेव जी ने वेद के चार भाग किए थे द्वापर युग के निशेष होने आरोप उसकी संध्या का काल भी जैसा ही था द्वापर का यह धर्म गुणों से हीन प्रतिष्ठित होता है उसी भांति की पात से संध्या होती है अंग ही संध्या अभीष्ट हुआ करती है द्वापर के अवशेष से अब तिष्य के विषय में समझ लो जब द्वापर युग का अंश शेष रहता है तभी कलयुग की भी हो जाया करती है। जो तपश्चर्या का करने वाले हैं, उनमें भी युग के प्रभाव से हिंसा असुया अनुत माया और वध की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है ये शिष्य के स्वभाव है जिनका साधन प्रजा के जन्म किया करते हैं यह किया गया पूर्ण धर्म है और वास्तविक जो भी धर्म है वह परिहीन हो जाया करता है मन से कर्म से और स्तुति से वार्ता सिद्ध होती है अथवा नहीं होती है कलयुग में रोग रूप से मारक होता है और क्षुधा तथा भय होते हैं कली में वृष्टि के समय पर न होने को घोर भय होता है तथा देशों का विप्रय हो जाता है कलयुग में लोगों में स्मृति का कोई भी प्रमाण नहीं माना जाता है कोई तो माता के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कोई युवावस्था में ही मर जाया करता है कोई कोई वृद्ध होकर मर जाते हैं इस कलयुग में प्रजाजन कुमारावस्था में ही परलोक में चले जाया करते हैं बुरे मनोरथ विषयों का अध्ययन, बुरे पाप कर्म बुरे शास्त्र और प्रजाओं के कुत्सित कर्मों के दोषों से ही भय उत्पन्न हो जाया करता है हिंसा माया ईर्ष्या क्रोध निंदा अक्षमा और राग और सब प्रकार के लोग कलयुग में जंतुओं में और मनुष्यों में होते हैं अत्यधिक संक्षोभ कलयुग के प्राप्त होने पर समुत्पन हो जाता है उस समय में मानवों और न ही वे यजन किया करते हैं सभी नर क्षत्रिय और वैश्य क्रम से उत्पन्न हो जाया करते हैं शूद्रों के ब्राह्मणों के साथ अंत्यजों से संबंध होते हैं और उस कलियुग में क्षय आसर और भोजन का सब परस्पर में संबंध किया करते हैं राजाओं में बहुदा बहुत अधिकता में, में, तो में मेधा होती है और न उनकी कुछ आयु ही होती है बल रूप और कुल सभी विनष्ट हो जाया करते हैं जो शूद्र वर्ण वाले मानव है उनके आचार तो ब्राह्मणों के समान होते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के तुल्य आचरण किया करते हैं